कृष्ण है उनको अब अपनी ओर लेके आ जाओ हा? तो दोनों ओर से दो प्रमुख प्रमुख जो नेता जाते, नहीं जाते आ, अर्जुन जाते हैं और दुर्योधन भी जाते हैं द्वारका की यात्रा में जब द्वारका पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण शयन कर रहे थे तो दुर्योधन तो सर्वप्रथम पहुंचा था वहां दुर्योधन जाकर आ हाँ, उनके सर के पास जाकर बैठता है और जो अर्जुन है वो भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता है जैसे तो भागवतम कहता है सारंग होते हैं वो भगवान के चरण कमलों में निवास करते हैं भगवान का चरण कमल ही उनका एक में धन उन है उनके जीवन की एक में संपदा है तो जो भगवान सुबह के समय उड़ गए तो भगवान ने जैसे वो उठे तो उनको सबसे पहले अर्जुन दिखाई देते हैं भगवान ने अर्जुन को देखा और अर्जुन से बात करना शुरू किया अर्जुन से बात करना बात कर ही रहे थे तो दुर्योधन ने कहा कि हे hey, कृष्णा मैं इधर पहले आया हूँ अर्जुन से पहले मैं यहाँ आया हूँ आप मेरी ओर भी दृष्टिपात करो तो भगवान कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार हा छोटा कोई है हाँ, उनके जो डिमांड्स हैं उनके जो मांगे हैं उनको पहले पूर्ति करनी चाहिए तो ये जो दोनों अलग अलग अपनी जो मांग है अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको लेकर पहुंचे थे तो इन दोनों ने कहा कि हे कृष्णा हम महाभारत का बहुत ही विशाल युद्ध करने जा रहे हैं और हम आपसे सहायता लेने के लिए आए हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा क्या सहायता चाहते आप मुझसे तो भगवान ने कहा देखो मेरे पास दो चीजें हैं एक तो मेरे पास अविनाशी बहुत सामर्थ्यवान शक्तिशाली नारायणी सेना है और दूसरा क्या है मैं स्वयं हूं लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा तो आप दोनों को चूज करना होगा कि किसको नारायणी सेना चाहिए और किसकी ओर से मैं चाहिए हाँ तो अर्जुन तो मांगा नहीं पहले लेकिन दुर्योधन ने कहा कि मैं सर्वप्रथम यहाँ आया हो, तो मेरा अधिकार है सर्वप्रथम कुछ चीज मांगने के लिए तो उन्होंने मांगा दुर्योधन ने क्या मांगा अपने जीवन में दुर्योधन ने सोचा कि ये कृष्णा युद्ध नहीं करेंगे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है हमारी ओर। आज जो निहत्य है शस्त्रों को उठाने वाले नहीं है ऐसे कृष्ण का हमारे पास होना कोई तो उचित नहीं है मुझे कौन चाहिए नारायणी सेना चाहिए तब भगवान की जो नारायणी सेना है वो दुर्योधन को प्राप्त होती है दुर्योधन नारायणी सेना को तो स्वीकार करते हैं लेकिन जो अर्जुन है अर्जुन के बारे आते तो कहते कि हे कृष्णा मुझे कौन चाहिए आप चाहिए मेरे जीवन में आप होंगे तो मुझे नारायणी सेना जो बलशाली है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है चाहे आप आप उठाओ उठाओ या नहीं उठाओ, लेकिन आप मेरे जीवन में आ जाओ, आप हमारे तो भगवान स्वीकार करते हैं और हम उसका परिणाम देखते हैं रूप गोस्वामी कहते हैं भक्ति रसा सिंधु में कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने बोला था तो उस युद्ध के पहले कृष्ण कुंती महारानी के पास गए कुंती महारानी के पास जाकर उन्होंने कुंती से कहा कि हे कुंती मुझे तुम्हारे पांच पुत्र चाहिए और जिस रूप से मैं तुम्हारे इन पांचों पुत्रों को ले जा रहा हूँ उसी भांति मैं इनको वापस सुखरुख आपके पास लौटाऊंगा तो भगवान हाँ कुंती को यह वचन देते हैं और महाभारत के युद्ध के बाद हम देखते हैं कि भगवान कृष्ण कुंती के इस वचन की वचन को दिया जो कुंती को वचन दिया था उसकी पूर्ति करते हैं पांच पांडवों को वापस देते हैं तो इस प्रकार से देखा जाए कि हर एक व्यक्ति इस संसार में भगवान के अलावा बाकी चीजों को अपने जीवन में एकत्रित करने में लगा पड़ा है वो सोचता है कि मेरे जीवन में भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन में भौतिक धन चाहिए संपदा चाहिए मान चाहिए सम्मान चाहिए ऐश्वर्य चाहिए हाँ लेकिन मेरे जीवन में भगवान नहीं चाहिए आजकल किसी व्यक्ति से मिलो और उसको कहा जाए कि आप थोड़ा भगवत भक्ति करना शुरू करो भगवान के नामों का उच्चारण करो भगवान की सेवा करो शास्त्रों को पढ़ो कृष्ण कथा को सुनो तो वो कहता है अभी वो टाइम नहीं आया है अभी तो मेरे पास बहुत लंबा समय है ये सब जो भक्ति है भजन है भगवान की सेवा है कथा आदि को सुनना है ये बूढ़ा जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब ये सब करूंगा लेकिन वास्तव में हर एक व्यक्ति बूढ़ा है बूढ़ा का मतलब क्या है कि जिसकी मृत्यु नजदीक है बूढ़ा व्यक्ति किसे कहते हैं? बूढ़ा इसे नहीं कहते कि जिसके दाँत नहीं बचे जिसको चलना नहीं आ रहा है जिसके बाल पक गए हैं वो बूढ़ा नहीं है बूढ़े व्यक्ति की असली व्याख्या क्या है कि जो व्यक्ति मृत्यु के नजदीक है वो व्यक्ति बूढ़ा है जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है वो व्यक्ति वास्तव में बूढ़ा है इसलिए हम सब वास्तव में बूढ़े हैं हम सब मृत्यु के नजदीक हैं और मृत्यु के नजदीक होने के बावजूद भी हमें यह पता नहीं है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए हाँ इसलिए शास्त्र कहते हैं अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कि जिस व्यक्ति के पास ये मनुष्य का जीवन है उस व्यक्ति ने शांत नहीं बैठना चाहिए उस व्यक्ति ने प्रश्न पूछने चाहिए और कैसे प्रश्न पूछने चाहिए उन्नत प्रश्न अपने जीवन के मूलभूत जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी जिज्ञासा करनी चाहिए कि जब क्यों मुझे मृत्यु नहीं है फिर भी मृत्यु क्यों है मुझे बूढ़ा नहीं होना है फिर भी मेरे लिए बुढ़ापा क्यों है मैं बीमार नहीं होना चाहता फिर भी बीमारी क्यों है मैं मरना नहीं चाहता फिर भी मेरे जीवन में मृत्यु क्यों है वास्तव में जो व्यक्ति इस प्रकार के प्रश्न पूछता है वो मनुष्य है इसलिए युद्धिश्वरी महाराज हाँ और जब ये द्रौपदी कुंती महारानी पांडव ये सब जंगल में जब वनवास के लिए गए थे तो उस समय द्रौपदी को बहुत प्यास लगी द्रौपदी ने युदिष् महाराज को कहा कि हा हे पति हे पतिदेव आप मुझे बहुत प्यास लगी है आप मेरे लिए जल की व्यवस्था कीजिए तो उस समय हाँ, युद्ध महाराज कहते है अपने छोटे से भाई है बंधु हैं हाँ नकुल और सहदेव को कहते कि हे नकुल है सहदेव जाओ नजदीकी जलाशय हैं वहां से जल लेके आओ तभी नकुल गए सहदेव भी गए तो वहां जब जलाशय के किनारे गए तो जल लेने ही वाले थे तो उस जलाशय के किनारे एक वृक्ष था और उस वृक्ष के ऊपर कुबेर का एक अनुचल आ यक्ष बैठा हुआ था तो उस यक्ष ने पूछा कि हे नकुल रुको रुको तुम यदि जल को लोगे जल का पान करोगे तो मूर्चित हो जाओगे यदि मैंने पूछे हुए प्रश्न का उत्तर यदि नहीं दोगे तो सबसे पहले तुम क्या करो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं उस प्रश्न का उत्तर दो और फिर जल लेकर तुम यहां से चले जाओ उस नकुल को लगा क्या इसकी बात सुननी है हा? तो नकुल ने क्या किया उनकी बातों को सुना नहीं और जल को लिया उसका पान किया और मूर्छित हो गए एक प्रकार से मरी गए फिर बहुत समय बीता नकुल नहीं आए सहदेव को भेजा फिर अर्जुन को भेजा फिर भीम को भेजा तो सबकी वही गति थी हर कोई व्यक्ति उस यक्ष की बात नहीं सुन रहा था उनके पास जो प्रश्न थे उनके उत्तर नहीं दे रहा था और तो वहां जाके मूर्त हो रहा था तो बहुत समय बीता तो द्रौपदी ने कहा मेरे प्यास से मैं मर रही हूँ मेरे लिए जल चाहिए आप जल लेके आओ तो उस समय युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज जाते हैं और जैसे उस जलाशय के किनारे पहुंचते हैं, तो हैं? कि है, है। युधिश्ठ है। जब वहां पहुंचे तो उस समय उस यक्ष ने कई प्रश्न पूछे महाभारत में इसका वर्णन आता है कि सौ प्रश्न उनको पूछे और वो सौ प्रश्नों में से कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत लागू होते हैं तो उन्होंने पूछा कि धर्म का अर्थ क्या है प्रश्न उन्होंने पूछा किम कि इस जगत में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है तो जब ये प्रश्न पूछा तो युधिष्ठिर महाराज बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य देते हैं बहुत महत्वपूर्ण उत्तर देते हैं अभी इस जगत में हम स्कूलों में पढ़ते हैं कि इस जगत में सात आश्चर्य हैं, उसमें ताजमहल भी है लेकिन युधिष्ठिर महाराज इस जगत का सबसे बड़े आश्चर्य की बात करते हैं अहनी अहनी भूतानी गंती यमालयम शेष स्थानी के आश्चर्य अतः परम की अहानी अहानी भूताणी गि यमालय कि इस जगत में जो जीव है वो अपने आंखों के सामने देख रहा है कानों से सुन रहा है रोज न्यूज़पेपर में देख रहा है टेलीविजन में देख रहा है न्यू न्यूज में सुन रहा है उसके आंखों के सामने की कोई व्यक्ति दूसरा मर रहा है मृत्यु को देख रहा है सुन रहा है और सोचता है कि ये जो मृत्यु है वो मेरे लिए नहीं है ये मृत्यु किसके लिए है उस व्यक्ति के लिए है युधिष्ठिर महाराज ने कहा यही तो सबसे बड़ा आश्चर्य सत्य को भूल रहा है फिर भी वो आशा लेकर इस जगत में जीवित है कि मैं इस जगत में सुखी हो जाऊंगा बल्कि भगवान भगवद गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम कि ये जो जगत है उस सुख का स्थान नहीं है यह जगत क्या है दुखों का स्थान है हा? तो इस जगत में हम आते हैं लेकिन के द्वारा हम सुख की तलाश करते हैं और वास्तव में हमारी स्थिति उस मेंढक की तरह है हा? एक सांप था उस सांप ने एक मेंढक को खा लिया पूरा नहीं खाया कितना खाया अभी सांप ने उस मेंढक को पकड़ा ही था अपने मुंह में और धीरे धीरे निगलते जा रहा था निगलते जा रहा था था और आधा अंदर चला गया मेंढक, मेंढक फिर भी अपनी बाहर निकाल कर कुछ खाने का प्रयास कर रहा है हाँ कितनी भयावह स्थिति है आधा अंदर है सांप के मुंह में फिर भी जगत में इंद्रिय भोग करना चाहता है फिर भी सुख की लालसा बनी हुई है वैसे ही हमारा जीवन जा रहा है हम 20 साल के हो रहे हैं तीस साल के हो रहे हैं चालीस साल के हो रहे हैं पचास साल के हो रहे हैं हम उस साप के मुंह में ऑलरेडी फंसे हुए हैं और हमारे पास बहुत कम समय है तो इसलिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए जीवन में और यही प्रश्न किसने पूछा था परीक्षित महाराज ने परीक्षित महाराज को साप मिला श्रृंगी जो बालक था उसके द्वारा कि आपके सात दिनों में मृत्यु होने वाली है तो परीक्षित महाराज ने कोई और चीज के बारे में सोचा नहीं यदि हमें पता चले तो हम क्या करेंगे? भगवान की भक्ति छोड़ के सब कुछ करना शुरू करेंगे लेकिन परीक्षित महाराज ने अपने राज पाठ का त्याग किया और बहुत साधारण वस्त्रों को धारण करके गंगा के किनारे निकल पड़े क्यों गंगा के किनारे गए क्योंकि वो जानते हैं हाँ गंगा भगवान के चरण कमलों से निकला हुआ जल है भगवान की प्रिया है और गंगा के किनारे भगवान के जो भक्त हैं वो सदैव निवास करते हैं तो ऐसे परीक्षित महाराज जब गंगा के किनारे गए तो वहां उन्होंने वहां जो एकत्रित हुए जो भक्त थे साधु थे और बाद में जब शुक्रदेव गोस्वामी का आगमन हुआ तो इन्होंने कहा कि हे शुक्रदेव गोस्वामी मुझे अपने मृत्यु का भय नहीं है आप क्या करो गाय विष्णु गाथा वो कहते मैं मुझे इसकी चिंता नहीं है कि उस ब्राह्मण के द्वारा मुझे साप मिला है कि सात दिनों में एक उड़ने वाला तक्षक नामक जो सांप है उसके काटने से आपकी मृत्यु होने वाली है उसका मुझे भय नहीं है मैं तो आप जैसे महान भक्तों के चरणों का आश्रय ग्रहण कर चुका हूं और आप क्या करो विष्णु गाथा आप आप रुको मत भगवान कृष्ण की महिमा का गान करते रहो आप भगवान कृष्ण के नामों का गान करते रहो और मैं उस अमृतमय कृष्ण कथा को सुनना चाहता हूं हां तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज की भावना थी परीक्षित महाराज ने पूछा उस समय शुकदेव गोस्वामी कहो कि हे शुकदेव गोस्वामी आप मुझे बताइए क्या बताइए कि आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति की मृत्यु नजदीक है उस व्यक्ति को करना क्या चाहिए किसके बारे में सुनना चाहिए किसका भजन करना चाहिए किसके नामों का जप करना चाहिए किसकी सेवा करनी चाहिए और किसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए ऐसे कई प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे और वास्तव में परीक्षित महाराज को इन प्रश्नों के उत्तर की आवश्यकता नहीं थी हाँ वो भगवान के महान भक्त थे बचपन से ही राजा परीक्षित कृष्ण बलराम के विग्रहों को रखकर उनकी सेवा किया करते थे। तो ऐसे परीक्षित महाराज आ, अपने आचरण से सिखाते हैं और परीक्षित महाराज हाँ ये इस इस प्रकार के प्रश्न का उच्चारण करते हैं इस प्रश्न को पूछते हैं और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी उत्तर प्रदान करते हैं को गोस्वामी कहते हैं तस्मा भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो की कि जो परम भगवान कृष्ण है व्यक्ति को उनके बारे में श्रवण करना चाहिए उनकी पूजा करनी चाहिए उनकी अर्चना करनी चाहिए और यही वास्तव में मनुष्य जीवन की सार्थकता है किस प्रकार से हमारा जीवन अब हम इस प्रकार से ढालें कि सदैव हम कृष्ण का गुणगान करें कृष्ण के नामों का उच्चारण करें और कृष्ण की जो अमृतमई कथा है उनको भगवान के जो भक्त हैं हा उनके द्वारा सुने तो इस प्रकार से हम परीक्षित महाराज अपने आचरण से इस चीज की शिक्षा देते हैं इसलिए हमें इस कलियुगा में विशेष रूप से हम भगवान का जो नाम है उसका उच्चारण करना चाहिए और भगवान की जो कथा है उसको श्रवण करना चाहिए तो हमारे बीच में हिजेश दीननायक प्रभु हैं हम उनका स्वागत करते हैं हरी बोल बोलकर जोर से हरी बोल तो इसके उपरांत इस ग्रेस दीन प्रभु तो कृष्ण कथा का वर्णन करेंगे और कीर्तन आदि करेंगे तो थोड़ी देर में मैं समाप्त करता हूँ जैसे तो मैं चर्चा कर रहा था कि परीक्षित महाराज ने कहा है कि व्यक्ति को भगवान के बारे में सुनना चाहिए और कृष्ण के नामों का उच्चारण करना चाहिए और उनकी ही पूजा अर्चना करनी चाहिए तो ये जो कृष्ण कथा है ये इतनी अमृतमयी है कि शास्त्र कहते हैं कि स्वयं कृष्ण भी अपनी कथा को सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं तो भगवान कृष्ण बहुत छोटे से ही बालक थे तो उस समय यशोदा माता रोज उनको सुलाया करते थे और जब संध्या का समय होता था तो भगवान को वो हाँ कृष्ण कथा सुनाते सुनाते सुलाया करते थे तो एक दिन यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन को आ, उनके बेड़ में लेटाया और उनको कथा सुनाने लगी ताकि भगवान कृष्ण कथा सुनते सुनते हाँ सोया करते थे कृष्ण और किसकी कथा सुनते थे तो यशोदा माता ने उनको कहा कि हे कृष्ण हाँ वो जल्दी सो नहीं रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक महान राजा थे उस राजा का नाम क्या था हाँ दशरथ उनके कई पुत्र थे उनमें से एक पुत्र थे जिनका नाम था श्री राम और लक्ष्मण एक कारणवश वनवास के लिए जाते हैं जब वो वनवास के लिए गए तो उस समय रावण के द्वारा सीता का अपहरण होता है रावण सीता का हरण कर लेता है तो भगवान कृष्ण इतना कृष्ण कथा सुनने में निमग्न हो गए थे कि जैसे ही यशोदा माता ने कहा कि वो बिल्कुल निमग्न हो गए थे रावण सीता का हरण करके गए थे हरण करके ले गए जैसे कृष्ण ने यह सुना तो कृष्ण सोने वाले थे तो अपने बेड से खड़े हो जाते धनु कौमित्र सौमित्र वो कहते हैं कि हे है सुमित्र नंदन हाँ मेरा धनुष्य कहा है मेरा धनुष्य कहा है हाँ तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण भी अपनी कथा को सुनने के लिए होते हाँ, हैं हैं तो से यही हाँ, जो शिक्षा हाँ हम हम प्राप्त करते कि मनुष्य जीवन के पास है और इसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए भगवत सेवा के लिए जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे कुरम नाम के एक गांव में चैतन्य महाप्रभु एक कुरम ब्राह्मण के घर में गए चैतन्य महाप्रभु का स्वागत उस कुरमा ब्राह्मण ने किया और उनके घर में उन्होंने प्रसाद लिया संध्या के समय में चैतन्य महाप्रभु वहां रुके और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उस स्थान को छोड़कर दूसरे दिन जा रहे थे तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं भी आपके साथ आना चाहता हूँ मैं ये भौतिक जंजाल में नहीं फंसना चाहता तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, नहीं। तुम्हे क्या करना चाहिए तुम्हे तीन चीजों को करना चाहिए तो वो गृहस्थ थे उनके पास पत्नी थी बच्चे थे परिवार था जिम्मेदारियां थी तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें अपने यदि आपके जीवन में तीन कार्य करोगे, तो कृष्ण स्वयं आकर तुम्हारे घर में निवास करेंगे और तुम कभी भी इस भौतिक जगत के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगे और सदैव मेरी भावना से पूरी रहोगे तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे है कर्म ब्राह्मण पहली चीज तुम्हें अपने जीवन में क्या करनी चाहिए ये जो कृष्ण का पवित्र नाम है उसका उच्चारण करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम, राम, राम हरे हरे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा दूसरी चीज क्या करो निरंतर श्रीमद भागवतम और भागवत गीता को श्रवण करो उसका अध्ययन करो और तीसरी चीज कहते हैं जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश हमारा गुरु तारा यही देश अब जिसको भी मिलोगे उस व्यक्ति को कृष्ण के बारे में बताओ भगवान के उपदेश के बारे में बताओ उनको कृष्ण की सेवा में जुड़ाओ इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल उपदेश दिया उस कुरुम ब्राह्मण को जो जिसका पालन करने से हम अपना जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं पहली चीज है भगवान के नामों का जप करना दूसरा है गीता और श्रीमद् भागवतम का अध्ययन उसका श्रवण करना और तीसरी चीज है जिसे भी हम मिलते हैं उसे भगवत गीता और कृष्ण की जो वाणी है हा? उनका उपदेश प्रदान करना हाँ तो इतना कहकर मैं विराम देता हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो पुनः हमारे बीच में दिल्ली मंदिर से हम बहुत वरिष्ठ भक्त है इस गृह दीन प्रभु जिनके द्वारा हम श्रवण करेंगे कृष्ण कथा और कीर्तन हरे कृष्ण